विवेकानंद साहित्य अधिकारीवाद के दोष मैं इस स्विरोधात्मक कथन में विश्वास नहीं कर सकता कि प्रकाश से और भी घना अंधकार होता है यह तो सच्चिदानंद सागर में अमृतत्व के सिंधु में जीवन खोने के समान हुआ कैसी असंगत बात है यह ज्ञान का अर्थ ही है अज्ञानवश होने वाले भ्रम से मुक्ति और यह कैसी विचित्र बात होगी यदि हम कहें कि ज्ञान भ्रम के लिए रास्ता बना देता है प्रबोधन भ्रांति की कालीमा फैला देता है ऐसा कभी हो सकता है इतने निर्भीक नहीं कि उदार सत्यों की घोषणा करें, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा न चली जाए अतः वे यथार्थ शाश्वत सत्यों और जनता के अर्थहीन कुछ संस्कारों में समझौता करने को की चेष्टा करते हैं और इस तरह लोकाचारों तथा तो तो देशाचारों की सृष्टि कर यह सिद्धांत गढ़ देते हैं कि सब लोगों को इन विविध आचारों का पालन करना ही होगा पर देखो इस प्रकार के समझौते को तिलांजलि दे दो आँखों में धूल झोंकने की चेष्टा ना करो मुर्दों को फूलों में न छिपाओ तथापि लोकाचारों फिर भी लोकाचार का तो पालन करना ही होगा इस प्रकार के वाक्यों को नष्ट कर फेंक दो इनमें कोई अर्थ नहीं इस प्रकार के समझौते का फल यही होता है कि महान सत्य कूड़ा कचरा के ढेरों में दब जाते हैं और ऊपर से ये कूड़ा करकट ही आग्रहपूर्वक यथार्थ सत्य मान लिए जाते हैं श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किए हुए गीता के महान सत्यों पर भी बाद के टीकाकारों ने इसी प्रकार के समझौता को रंग चढ़ा दिया और परिणाम यह हुआ कि संसार के इस सर्वोत्कृष्ट धर्म ग्रंथ में भी आजकल ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती है जिनसे लोग सत्य मार्ग से भटक जाते हैं समझौते के लिए इस प्रकार का प्रयत्न नितांत कायरता से प्रसुत होता है अतः वीर बनो मेरे बच्चों को सबसे पहले वीर बनना चाहिए किसी भी कारण से तनिक भी समझौता न करो सर्वोच्च सत्य की मुक्त रूप से घोषणा कर दो प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने या अप्रिय संघर्ष होने के भय से पीछे मत हटो जा या निश्चय जानो यदि तुम प्रलोभनों को ठुकरा सत्य के सेवक बनोगे तो तुम में ऐसी दैवीय शक्ति आ जाएगी जिसके सामने लोग तुमसे उन बातों को कहते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते यदि तुम बिना किसी विक्षेप के लगातार चौदह वर्ष तक सत्य की अनन्य सेवा कर सको तो तुम जो कुछ कहोगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे तब तुम जनता का सबसे बड़ा उपकार करोगे और उनके बंधनों को छिन्न कर संपूर्ण राष्ट्र को उन्नत कर दोगे